ओम श्री परमात्मरे नम कठोपनिषद कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है इसमें नचकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्य में तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में तीन तीन मूल्यँ हैं शांति पाठ ओम सहना सहनौ भुन सह वीर करवा वह तेजस्वीन तमस्तुमा विद्विषा वह शांति शांति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 प्रथम अध्याय प्रथम वल्लीम ऊसन्नह वैवाज स्रवस तस्ह न चिकेता पुत्र आस ओ इस सच्चिदानंद परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया उसका नचकेता नाम से प्रसिद्ध पुत्र प्रसिद्ध एक पुत्र था कुमारम संतम दक्षिणा दक्षिणाशो निर्माणाशो श्रद्धा विवेश मन जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गावें लाई जा रही थी उस समय छोटा बालक होने पर भी उस नचकेता में श्रद्धा आस्तिक बुद्धि का आवेश हो गया और उन जराजीर्ण गायों को देखकर वह विचार करने लगा पीतो दकम दग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम तेलोकांता जो अंतिम बार जल पी चुकी है जिनका घास खाना समाप्त हो गया है जिनका दूध अंतिम बार दोह लिया गया है जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी है ऐसी निरर्थक मरणासन गौवों को देने वाला वह दाता तो वे सूकर कूकरादि नीच जोनिया और नरकादि लोक जो सब प्रकार के सुखों से शून्य प्रसिद्ध है उनको प्राप्त होता है अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए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 तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ बहुना में प्रथमो बहुना मध्यम किम सिद्ध्यम से कर्तव्य कर मैं बहुत शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी के आचरण प्रचलता आया हूँ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 उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है अर्थात जराजीर्ण होकर मर जाता है तथा तो अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न हो जाता है वै स्वा नवि अतिथिर ब्राह्मण हो तसे शांति कुरे हर वै वस्वोद हे सूर्यपुत्र स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं उनकी साधु पुरुष ऐसी अर्थात अर्घ्यपाद्य आसन आदि के द्वारा शांति किया करते हैं अतः आप उनके पाद प्रक्षालनादि के लिए जल ले आइए आशा प्रतीक्षे सगतम सुनता इष्टा पुते पुत्र पशु सर्वान्तृंते पुरस्याधसो यस्ना बसते ब्राह्मण गृह जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है उस मन बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख सुंदर भाषण के फल एवं यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के और कुआ बगीचा तालाब आदि निर्माण कराने के फल तथा समस्त पुत्र और पशु इन सब को वह नष्ट कर देता है सरो रात्री गृह में अन्स्न ब्रह्मण्ड अतिथिनमश नमस्ते स्त ब्रह्मण्ड स्वस्ति मेंस्मान्तिरान्न वेश्वर हे ब्राह्मण देवता आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं आपको नमस्कार हो हे ब्राह्मण मेरा कल्याण हो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 हे जिस प्रकार मेरे पिता मेरे पिता गौतमवंशी प्रति शांत संकल्प वाले प्रसन्न चित्र और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए तथा आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं, तो वे मुझ पर विश्वास करके यह वही मेरा पुत्र नचकेता है ऐसा भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें यह मैं अपने तीनों वरों में से पहला वर मांगता हूँ यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत और दाल के रारुणिमल तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उदालक बहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचकेता ही है ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सहन करेंगे स्वर्गे लोके न भयम न तम न जर या विभेती उभे तीर्वाशनाया पिपा से काोमोद स्वर्गलोके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 स्वर्गलोक के निवासी अमृतत्व को प्राप्त होते हैं इसलिए यह मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ प्रत्येवी में तदुमे निबोध स्वर्गम अग्नि न चिकेत प्रजानन अनंत लोकाम प्रतिष्ठा विद्ये तमेतम निहतम गुहायाम हे न स्वर्गदाय अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो तुम इस विद्या को अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो लोकादिमि तमुवाच तस्मेष्टिर्वा यवद की कारण रूपा अग्नि विद्या का उस नचकेता को उपदेश दिया उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो जो और जितनी ईटें आदि आवश्यक होती है तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है वे सब बातें भी बताई तथा उस नचकेता ने भी वह जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर बोले तम ब्रबीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेदा भूय तवना भविताय् श्रृंकां मदेकूपा गृहा उम्र की अलौकिक बुद्धि देखकर प्रसन्न हुए महात्मा यमराज उस नचकेता से बोले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 ब्रह्मय देव मिड्यम विदिवे शांतिमेती इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से तीन बार अनुष्ठान करने वाला तीनों ऋक यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले इस देव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से चयन करके इस अनंत शांति को पा जाता है जो मुझको प्राप्त है त्रिनाच के या एवं विद्वांस चुनते नाचकेत स मृत्युपाशा पुरी प्रणोद्य शोका गोमोद स्वर्गलोकेटों के स्वरूप संख्या और अग्निचयन विधि इन तीनों बातों को जानकर तीन बार नचकेत अग्निविद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार जलने वाला पुरुष इस नाचकेत अग्नि का चयन करता है वह मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में ही काट कर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है हे सत्य निककेत स्वर्गो यम थाय न हे तम अग्नि तव नचिकेतो नचकेतोश्वर हे नचिकेता यह तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है जिसको तुमने दूसरे वर्ष मांगा था इस अग्नि को अब से लोग तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे हे नचिकेता अब तुम तीसरा वर ये यम प्रेते विचकित्सा मनुष्य अस्तिस्ती चैकेद्यास्त वराश वरस्तृतीय मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संशय है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 सहज ही समझ में आने वाला नहीं है इसलिए तुम दूसरा वर मांग लो मुझ पर दबाव मत डालो इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे लौटा दो देव हावित मृत्यो जन्न सुविज्ञेय वक्ता चाश्यवादृगण्यो न नलभ्यो नान्यो वरस्तुल्य कच्चे हे यमराज आपने जो यह कहा कि सचमुच इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए और वह सुविज्ञीय भी नहीं है इतना ही नहीं इसके सिवा इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा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 वृणस्वित्त चिजीविका च महाभोव नचकेतस्वेधी काम ता काम भज हे नचकेता धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान मानते हो तो मांग लो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 नचकेतो जो जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ है उन संपूर्ण भोगों को इच्छा इच्छानुसार मांग ले रथ और नाना प्रकार के बाजों के सहित इन स्वर्ग की अपसराओं को अपने साथ ले जाओ मनुष्यों की ऐसी स्त्रियॉँ निसंदेह अलभ्य है मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ हे नजकेता मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस बात को मत पूछो सो भाबा मरत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 उसको छेड़ कर डालते हैं इसके सिवा समस्त आयु चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो अल्प ही है इसलिए ये आपके रथ आदि वाहन और ये अप्सराओं के नाचगान आपके ही पास रहे मुझे नहीं चाहिए न वित्ते नर्पणीय मनुष्यों लप्या्याम हे वित्त मद्राक्चे देव श्यामो या वज शिष्यशिष वरस्त में वरणीय धन से कभी भी तृप्त किया जा सकता है कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए हैं तब धन को तो हम पा ही लेंगे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 क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में प्रेम करेगा यस्मिन यदमित चुकित्स मृत्यो यहाय महति ब्रूहिणस्तरो गूढ़ मनु प्रविष्टो नस्माचिकेतावृते Hey यमराज जिस महान आश्चर्य में परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं उसमें जो निर्णय है वह आप हमें बतलाइए जो यह अत्यंत गंभीरता की बात हुआ पर है वर है इससे दूसरा वर नचकीता नहीं मांगता प्रथमवल्ली सवा